बजे करेंगे नाश्ता भोजन साथ में हो जाता है या तो डेढ़ दो बजे भोजन कर लेंगे नहीं तो नाश्ता भोजन साथ फिर शाम को थोड़ा सब्जी वब्जी ऐसी खा ले बस ज्यादा खाने से आदमी स्वस्थ रहता ऐसा नहीं है भूख लगे उससे थोड़ा कम खाए वो स्वस्थ रहेगा भूख से थोड़ा भी ज्यादा खाएगा तो बीमार रहेगा हफ्ते में एक दिन तो उपवास नहीं तो पंद्रह दिन में ये सब छोटी बातें हैं वासना का वेग नहीं आवश्यकता आराम से पूरी होती और जिज्ञासा की पूर्ति ईश्वर क्या है जगत क्या है मैं कौन मेरा हाथ है तो मैं तो हाथ नहीं हूँ मेरा सिर है तो मैं सिर नहीं हूँ ये मेरा पैर है तो मैं पैर नहीं हूँ ये मेरा शरीर है तो शरीर के बाद भी तो मैं हूँ ना शरीर यहाँ छोड़ जाता है फिर भी स्वर्ग में नरक में दूसरे शरीर में रहता है तो जैसे कार में बैठते तो अपन कार नहीं हो जाते कमरे में बैठते तो अपन कमरा नहीं हो जाते ऐसे शरीर में है तो अपन शरीर नहीं है शरीर अपना साधन है बोलने चालने के लिए व्यवहार के लिए अपन निराकार चैतन्य इसलिए मरते समय दिखता नहीं निराकार जीव नहीं दिखता डॉक्टर थक गए विज्ञानी कि मरते समय आदमी को आखिरी दम वाले अब मरना ही है उसको तो रखा कांच में एयरटाइट में तो भी दिखा नहीं माइक्रोस्कोप रख के तो भी जीव दिखा नहीं स्थूल इंद्रिया स्थूल माइक्रोस्कोप है उसे सूक्ष्म नहीं दिखेगा अभी तो डॉक्टर हैं एमडी की हुई ऑपरेशन करके उसके फेफड़ों का हृदय का पुर्जा पुर्जा चेक करो देखेगा नहीं कि इस किस आदमी ने किसके लिए नफरत भी बांध रखी है किसी के लिए प्यार भी बांध रखा और किसी के लिए तो कुर्बानी बांध रखी है मन में कुछ नहीं दिखेगा माइक्रोस्कोप से पेशेंट के पुर्जे पुरजे करके चेक करो नहीं दिखेगा लेकिन होता है किस किस कई लोगों को कितनों के लिए सामान्य प्यार होता है किसी के लिए मध्यम होता है किसी के लिए विशेष होता है किसी की तो वो जान होता है उसको कुछ चोट लगे तो उसके दिल में उसी समय चोट लगती ऐसा होता लेकिन माइक्रोस्कोप से खोजो तो दिखाई नहीं देगा फेप से और हृदय पुर्जे पुर्जे अलग कर दो नहीं दिखेगा तो ये स्थूल शरीर है इसमें अंतवाहक शरीर सूक्ष्म शरीर व्याप जाता है जैसे कोई तपेला हो और बैटरी करा तो बैटरी का प्रकाश पूरे तपेले के पानी में फैल जाएगा ऐसे जैसा शरीर उसमें सूक्ष्म शरीर व्याप जाता है कीड़ी का बॉडी तो कीड़ी जितना व्यापेगा हाथी का है तो हाथी में वही का वही उतना व्याप जाएगा तो कभी हाथी बने थे कभी गुल्हर के मच्छर बने थे पावक दीर्घ दबा बेटा का बेटा कहीं तीतर बने थे कहीं मुर्गा बने थे शाला देश में कहीं बने थे कहीं हिरण बने थे कहीं शिकारी बने थे हिरण का शिकार हुआ फिर शिकारी उन्हें मार खाया मांस खाया तो वही हिरण शिकारी बन गया राजकुमार बने फिर कभी गांव के बछड़े बने दस मने रहे मैं तुम्हारे और मेरे जन्मों को जानता हूँ तू पिता के लिए माँ के लिए रोता है लेकिन इसके पहले जन्म में हिरणी तेरी माँ थी और हिरण तेरा बाप था उसके लिए भी रो तो मेरा भी भाई है कभी पहले भी अपन दोनों भाई होकर जन्मे थे कहीं और बैरखाने गए थे जंगल में वहाँ तेरी मृत्यु हो गई थी मैंने तो पिता का सत्संग माता का सत्संग सुनकर अपना ज्ञान का धन पा लिया और तू शरीर को मैं और पिता का माता का शरीर नहीं मेरा क्या होगा रो रहा है रोना है तो इस बात को रो के अभी तक अपना ज्ञान नहीं पाया इतना बड़ा बैल अभी तक अपने आत्मा का ज्ञान नहीं पाया इतने बड़े बैल इतनी बड़ी गाय बड़ी बड़ी गाय बड़े बड़े बैल ओम ओम ओम बापू जी आपकी दया से ये मिल गया वो मिल गया लेकिन छोड़ना नहीं पड़ेगा क्या दस हजार का प्रोजेक्ट मिला चालीस हजार का प्रोजेक्ट मिला चालीस मिलियन बिलियन का प्रोजेक्ट मिला फिर क्या बैलों के मर गए गायों के मर गए साक्षात्कार तो नहीं किया? अपन कौन है मैं कौन शरीर तो हमें नहीं है तो मन भी बदलता है उसको भी हम जानते हैं बुद्धि के निर्णय भी बदलते उसको भी जानते हैं लेकिन हम नहीं बदलते बोलते हम भी बदलते बाबा हम पहले कुछ वो मन बदला जो बदलता है वो दिखता है ना तो अब बदल कोई दिखेगा बदलने वाला तो वहम पड़ा कि हम बदलते हैं आप नहीं बदलते मन बदलता है शरीर बदलता है आप जानने वाले जों के त्यों रहते उसको जानो जू के क्यों है वो कैसा है मैं कौन हूं एक लड़का था सातवीं पढ़ता था उसका नाम था रमन तो उसका चाचा मर गया था तो सब लोग रो रहे थे तो अपने बाप को बोला के पिताजी ये सब रोते क्यों बोले तुम्हारा काका मर गया है न बोले मरना क्या होता है बोले मर गए तभी देखो पड़े हैं तो लेटे हुए हैं ना मरे हुए तो बोले ऐसा तो मैं भी मर जाता हूँ खुद भी लेट गए बोले अब देखो वो हिलता चलता नहीं तुम तो ऐसे लेटा है मृत्यु में क्या होता है बोले जीव निकल जाता है कैसा होता है बोले अब वो तेरे को क्या पता अब वो स्कूल जाने के जो पैसे थे फीस के वो टिकट खरीद के अरुणाचलम चला गया कोई मंदिर में जाके बैठा कि मृत्यु क्या होती है मरता है मरने के मर के फिर कहाँ जाता है शरीर पड़ा रहता है तो कौन मरता है ऐसे सवाल से मंदिर में बैठे बैठे लेट गए तो उसका सूक्ष्म शरीर निकल गया और शरीर मरा हुआ पर बोले तो मर गया फिर भी तो मैं हूँ और फिर शरीर में आ गए तो मैं चला गया तो शरीर मर गया तो मैं कौन हूँ ऐसा करते करते ध्यान क्या तो उनको हुआ कि शरीर और मन इन दोनों से रहित जो मैं चैतन्य आत्मा साक्षात्कार हो गया तो ब्राह्मण लड़के का नाम रमन महर्षि बढ़ गया मोरारजी भाई देसाई उनके चरणों में जाके शांति पाने लगे वॉल बेंटन मेरे लीलाशाह प्रभु भी उनके पास गए थे तो मेरे गुरुजी को देखकर उनका हृदय भर गया कि तुम इतनी ऊँची अवस्था वाले फिर भी समाज में घूमते बोले मेरे को ताकि दूसरों को भी मिले ऐसी है इतना देशा रटन तुम तो बहुत परिश्रम करते मेरे गुरुजी को उन्होंने आलिंगन किया रमन महारि रमन लड़का था स्कूल जाता था वो बैल नहीं बने बाकी तो कई लड़के स्कूल में पढ़े डिग्रियां पाए आर्किटेक्ट बने बैल बन के मर गए आप कछुआ बने होंगे घोड़ा बने होंगे कि हाथी बने होंगे कि पेड़ बने होंगे पता नहीं लेकिन रमन महर्षि तो भगवान बन गए उसी क्लास के लड़के थे कई बैल बन गए और रमन रमन महर्षि हो गए अब महर्षि होना अच्छा है कि बैल होना अच्छा है कई आर् पढ़ के आर्किटेक्ट हुए तो बड़ा बैल हो गया <laughs> कई इंजीनियर हो गए बड़े बैल हो गए वो तो सातवीं वाला ही भगवान बन गए पढ़ पढ़ के याद कर कर के बाल की टाल निकल गई बाल बिखर गए हैं मेरे को इतना पैसा इतना पड़ अरे खाएगा कितना पचाएगा कितना और खाया पचाया तो भी शरीर तो यहाँ ही रह जाएगा तो तो ही बैल रहेंगे गए ध्रुव साल में साक्षात का हमें दस ग्यारह बारह साल के बैल पंद्रह अठारह साल के गाय बैल कोई बीस साल के कोई पचास साल के बैल <laughs> आत्मा को जाना तो महापुरुष भगवान नहीं जाना तो बैल पढ़ो योग वशिष्ठ बोले हे राम जैसे गंदे स्थान में प्रवेश करता है वैसे ही तृष्णावान जो विषय रूपी गंदे स्थान में प्रवेश करता है वह गर्दव है जैसे गर्दव का स्पर्श करना अनुचित है वैसे गधा गधा और सुअर, भी गंदगी में जाता है सुअर भी नालों में नाली में जाता है। ऐसे जो वास्तवान है वो विषय विकारों में समय बर्बाद कर देता है और जो बुद्धिमान है समझदार है वो अपना आत्म परमात्मा में पहुंचकर कर निरामय सुख को निरामय ज्ञान को निरामय आत्म वैभव को पा लेता है इसलिए बैल सुअर गधा बनना ठीक नहीं है हुँ? बैल चारा चुग चुग के मर जाता है गदा गंदे स्थानों में सुअर भी जा जा कर तो को सुअर बनना अच्छा है सुअर बनना बंदर बनना अच्छा है बैल बनना बंदर बनना ये जो बंदर घूमने का भी मनुष्य थे लेकिन कूदने फादने में ऊर्जा क्षीण हो गई तो फिर कूदने फादने वाला शरीर मिल गया और कल मारी गई बंदर बनने जो ज़्यादा कूदते फाँदते नहीं एनर्जी नष्ट होती मेंटालिटी भी ऐसी हो जाती इसीलिए कोई ज्यादा इधर कूदता फांता है तो मैं रोकता हूं ज्यादा ताली जोर से ठोकेगा तो मैं रोकता हूं और जहां नाश मत होने दो। हम्म। हे राम यह संसार मिथ्या है जो इस संसार के पदार्थों को चाहता है वह मूर्ख है इस जगत के अधिष्ठान को प्राप्त होने से जीव निर्वासनिक होता है और जब निर्वासनिक होता है तब संतोष को प्राप्त होता है मिथ्या जगत है कार्यक्रम होगा होगा होगा अब देखो तो सपना बदल गया ना हो हो के जो बदल जाए वो मिथ्या है लेकिन बदलाहट को जो जानता है वो आत्मा सत्य तो जो मिथ्या जगत की इच्छाएँ वासनाएं करता है वो थक थक के मर जाता है लेकिन मिथ्या को जानने वाले आत्म चैतन्य को जो जानता है वो अमर पद को पाकर मुक्त हो जाता है तर जाता है जैसे गधा सुअर बैल तिनखों के तरफ भागते हैं बिल्ली चूहे के तरफ भागती नहीं भागती बिल्ली बिल्ली चूहे के तरफ भागती है ना ऐसे जिसकी दुर्बुद्धि होती है उसकी दुर बुद्धि दुर्बुद्धि है संसार पर विषय विकारों के तरफ जाते लेकिन जिनका पुण्य होता है वो अंतरात्मा परमात्मा के तरफ चलते तो बिलार बनना अच्छा है बैल बिलार बंदर जोगी बनना अच्छा चलो तब ऐसा होता है जैसे तारों में चंद्रमा शोभा पाता है आ, जब आत्मा का चिंतन करता है जप करता है शांत होता है ऊर्जा विशेष होती है मन प्राण ऊपर आता है तब ऐसा होता है जैसे तारों में चंद्रमा शोभा देता है ऐसे सभी लोगों में वो शोभा मान हो जाता है जिधर भी जाएगा उसका अपना आत्मा वैभव ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहना शेष मुह कभी ना ठग सके इच्छा नहीं लवलेश पूर्ण गुरु कृपा मिली पूर्ण गुरु का ज्ञान मेरा भाई तो मेरे को बैल बनाना चाहता था भैया दुकान पे रहो भैया ऐसा करो तुम्हारे होने से धंधा भी अच्छा होता है जी हाँ एक दो घंटा रोज आया करो फिर बोले हफ्ता में एक दिन आओ खाली बस दो घंटे मैं क्या नहीं करता लगे तो पूरा लगो अपना काम पूरा करो क्या पता कब मौत हो जाए शक्कर बेचते बेचते अपना बिक जाए हम नहीं करते हाथ जोड़ता हूँ या हाथ जोड़ के फिर मेरे को फंसाओ जब मोहम्म बड़ा भाई था मैं हम नहीं मान भगवान के रास्ते से बड़ा भाई हो बाप हो कोई भी हो रोकता है तो हम नहीं रोकते ईश्वर प्राप्ति के लिए मनुष्य जीवन मिला है फिर बड़ा भाई अगले जन्म में क्या पता कौन कौन बड़े भाई हो गए फिर माँ को पटाया तो माँ भी रोकने लगी मैं क्या माँ की बात तो माननी चाहिए माँ की बात भगवान के रास्ते से रोकती है तो वो माँ की बात नहीं होती ममता की बात होती है असली माँ तो भगवान के रास्ते मदद करती हैं ममता वाले माँ बाप की बात क्यों मानेंगे हम भाई है माँ है बाप है कोई है वो साले लोग समझाने लगे दो तीन साले थे सालों के भी साले साले समझाने को आ जाते डर्र ड्र कोई भी बोले मैं ओ सोना है हम चुप रहे फिर वो चाह मैं बोलूं ड्र जिसको ईश्वर नहीं मिला तो उसके ज्ञान में क्या दम है उसके समझाने में क्या समझना वो तो खुद ही ईश्वर से रहित तो के संसार में भटक रहे उनकी सीख में क्या रखा है मौत लुक मेरा भाई ऐसा चला कि करे कि पड़ोस के दुकान वालों को जाके समझाए कि मैं तो बोलता हूँ मानता नहीं तुम जाके समझाओ कभी कोई आवे कभी कोई व्यापारी आए वो ऐसे आराम जा दे मेरे को बुद्धू समझे मैं तो चुपचाप चाप रहूँ मेरे को समझाए भाई ऐसा नहीं करो ऐसा ऐसा है एक फतेह चंद से तो मेरे को अपने घर ले गया बोले देखो मेरा ही मंदिर भी है मैं भी भगवान को मानता हूँ तुम भी घर में भगवान का अपना रखो फोटो सत्संग में नहीं जाओ कभी कभी जाओ ऐसा करो जा। फिर हम गुरु जी के पास से साक्षात्कार करके गए तो वही फतेह बोलो सतगुरु भगवान की जय <laughs> बिल्कुल मुझे पक्का याद है उसका दूसरा भांजा भतीजा था ठाकुर वो भी सतराम था उसका भांजा वो भी उसकी पत्नी अभी वो ठाकुर की पत्नी को मैं ठाकुर बोलता हूँ तो ठाकुर अब ठाकुर की बेटी वो भी आती उसकी बेटी का बेटा अभी वो सीए है दिल्ली आश्रम में वो भतीचंद के पुत्र के पुत्र के उनके वो भी यहाँ दिल्ली आश्रम में बैठा ईश्वर नाम है उसका मैं उनकी बात मानता था अभी तो बूढ़ा होके मर जाता उन्होंने मैं तुम तो डटा रहा तो उनका परिवार तो अच्छे रास्ते लग गया मैं शांत रहता था काय को किसी से मुंह लगना तो मेरे को बुद्धू मान के सब बोलते रहते समझाते रहते ये लड़का तो अच्छा है भाई क्या हो गया है नहीं कुछ नहीं है। जल्दी जल्दी कहीं भी, कैसी भी लड़की मिले एक बार शादी करा दो कैसे भी कहीं भी आया रिश्ता बोलकर शादी मंगनी करा दी तम तो चले गए फिर रोए धोए बहुत संघर्ष देला हमने बहुत लेकिन सब वसूल हो गया फिर वो आए पूजा के कमरे में गुस्से में गए क्या बोले नहीं मैं तुम्हारी भक्ति तो नहीं गई लेकिन मेरी माँ मेरे भाई मेरी भाभी मेरे को बोलते ये साधु हो जाएगा तू जरा उसको संसार में अभी तुम्हारी भाभी और तुम्हारी माँ भी बोलती कि तू ऐसे भी तो चला जाएगा फिर रोएगी इसीलिए लिए मैं क्या देखो ऐसा नहीं उसको पटापुटा कर गया कभी भी फंस जाए पहले ही निकल चलो मैं क्या देखो ये नहीं बाकी तो रे को जो चाहिए बोल तो बोले मेरे को एक पिक्चर दिखा दो मैं क्या कौन सी बोले बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं उसके भाइयों ने भर दिया था खोपड़ी में मैंने कहा ठीक है रविवार को दो तीन दिन में तो रविवार आने वाला था पिक्चर के बहाने वो तो तैयार हो गई गहने वहने पहन के और उस समय तो सोना भी सस्ता था एक सौ तीस तेरह सौ रुपये में दस तोले का बिस्किट छब्बीस सौ के दो बिस्किट हम ही खरीद के लाए थे छब्बीस सौ रुपये का सोना बीस तोला अभी तो एक तोला भी नहीं मिले छब्बीस सौ में आधा तोला भी नहीं वही पढ़ा है उसके पास बुढ़िया के पास पढ़ा है वही और भी जो कुछ कहने गाँ थे पहन के मैं तो सादा शुदा सत्संग जहाँ सत्संग होता था वहाँ ले गया महिला बोले ये पिक्चर में कहाँ यही पिक्चर है इधर बैठो हर पंजाबी था मेरा सत्संगी मित्र था बड़ी उम्र का था उसकी पत्नी वो दोनों ब्रह्मचारी मानते थे तो मैंने उसको बोला कि तुम्हारी पत्नी को बोलो ना इससे जरा सहेली बनाए आपस में फिर वो सहेली बन गई तो ये भी बेचारी समझ गई फिर भगताणी भक्ताड़ी मिल गई तो उसने बोला तुम तो भागशाली हो ऐसा संत जैसा पति मिला है उसको संसार में क्यों कराना हम लोग देखो इतने साल से अलग रहते हैं ब्रह्मचारी रहते हैं तो उसने समझाया अपने लिए थोड़ा बोझा हल्का हो गया फिर वो बोली नहीं कि वो पिक्चर देखाओ ठीक है शाहबाज फिर थोड़े पैसे वैसे खर्ची के देके जाकर दे को बेल बनना पिक्चर देखो पहले ले गए थे तो हमको तो पिक्चर देख के बड़ा दुख हुआ है भगवान मेरे को कहाँ लाए खूब रोया फिर बाहर निकल गया थिएटर से <laughs> ले जाने वाले बोले क्या करे थे तो रो रहा है हकीकत पिक्चर आया था चीन ने भारत पर कब्जा करने की कोशिश की थी उस समय टैक्स फ्री था हकीकत पिक्चर दूसरे भी कई पिक्चरों में घसीट ले गए आन पिक्चर आन मेरा मेहमान अरे नौदौन नरगिस जोनिमा का व्यार बना है दूल्हा फूल खिले हैं दिल के मेरी भी शो शादी हो जाए दुआ करो सब में ऐसी ऐसी पिक्चर दिखाते ताकि मेरे को भी हो जाए क्या हाँ भाई <laughs> भगवान बचा दे कहे को बैल बनना कहें को सुअर बनना कहें को बंदर बनना अपने आत्मा को जानकर कर ब्रह्म हो जाना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड छी ये तो पापी लोग करते हैं आम क्या कह सक रहे गॉड फ्रेंड गॉड फ्रेंड आत्मा फ्रेंड ईश्वर फ्रेंड नो बॉयफ्रेंड छी नो गर्लफ्रेंड छी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बैल सुवर, बैल बंधक ऐसा बनना है हम जब संसार से वैराग्य संतों की संगति और सतशास्त्रों के अर्थों और आत्मा में दृढ़ भावना होती है तब जगत निरस हो जाता है अर्थात जगत असत् प्रतीत होता है हृदय में शांति होती है जीव अपने को ब्रह्म जानता है और परिचिनता मिट जाती है जब तक तब परम पद को प्राप्त होता है, है। सहर से वैराग्य होता है तब संतों की संगति होती है फिर शास्त्र सुनता है तब संपूर्ण जगत निरस होता है जब जगत निरस लगा और आत्मा में दृढ़ अभ्यास हुआ तब अपनी स्वभाव सत्ता प्रकाशित होती है उसी स्वभाव सत्ता में स्थित होने पर परमानंद की प्राप्ति होती है जिसमें वाणी की गति नहीं है हे राम, जब यह अवस्था प्राप्त होती है मन स्थिर हो जाता है अर्थों की तृष्णा नहीं रहती जो अपने पास होता है उसको रखने की भी इच्छा नहीं रहती सहज त्याग हो जाता है और पुत्र धन स्त्री आदि सब निरस हो जाते हैं यद्यपि वह मनुष्य इनके बीच में रहता है तो भी इनमें अहम मम अभिमान नहीं करता जैसे मजदूर चलता चलता किसी मार्ग में आ उतरता है और मार्ग वालों से कुछ संबंध नहीं रखता वैसे ही वह किसी विषय से संबंध नहीं रखता ला, चौरासी लाख अच्छा है मकोड़ा भी बन सकते हैं हाथी हाथी बनना अच्छा है राम संसार बड़ा गंभीर है इसका तरना कठिन है जिसको इससे तरने की इच्छा हो उसका यह कर्तव्य है कि वेदांत का अध्ययन प्रणों का जप और चित्त को स्थिर करे जब ऐसा वेदांत शास्त्र का अध्ययन ओमकार का जप और ध्यान सत्पुरुषों का सब साक्षात्कार हो जाएगा मेहनत नहीं है खाली संसार के तरफ का आकर्षण पति बोले एक करो पत्नी बोले एक करो एक दूसरे को गिराने वाले ज़्यादा है उन्नत करने वाले कोई कोई होते हैं भगवान के रास्ते चलेंगे तो फिर पति पत्नी एक दूसरे को विकारी नज़र से नहीं देखेंगे तो जो विकारी होगा पति पत्नी को रोकेगा पत्नी विकारी है तो पति को रोकेगा अभी नहीं है तो ठीक है फिर भी रुबाब से चलाएंगे वह अंडर में रहे साक्षात्कार हुआ तो किसी के अंदर में नहीं रहेगा साक्षात्कार वाला किसी के अंदर में थोड़े आएगा उसकी तो अपनी ऊर्जा है अपनी महिमा है तो फिर डर लगता है कहीं बेटे को साक्षात्कार हो जाएगा तो हो जाएगा। सब गुलाम बनाना चाहते इच्छा के गुलाम अपने बेटों को बेटियों को अपनी इच्छा के अनुसार संसार में फंसाना चाहते अब तू जख मार के रिटायर हो रहा है कोई पूछता नहीं है तो हमारे को भी ऐसे ही करेगा तू <laughs> तो ऐसे अज्ञानी जिसको साक्षात्कार नहीं हुआ ऐसों की बात मानकर हम ऐसे ही हो जाएंगे भगवान या तो भगवान का साक्षात्कार किए पुरुष की बात के अनुसार चलेंगे तो हम ऐसे बन जाएंगे कितने साल से बाधा थी दम्मा वाला मारा था खड़ी हो जा क्या नाम है?